आज 19 जनवरी 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गुरु के आशीर्वाद से और परशिव की कृपा से हम सफलतापूर्वक करीब एक वर्ष से विज्ञान भैरव का अध्ययन कर रहे हैं और हम करीब करीब उसके अंतिम चरण में और ये पूरी उम्मीद है कि अगले गुरुवार को हम विज्ञान भैरव का अध्ययन समाप्त कर देंगे अभी तो हम जो उपसंहार चल रहा है उपसंहारात्मक कुछ श्लोक हमारे सामने हैं उनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे ये व्याख्याएं जो अंतिम रूप से उपसंहार में दी हुई उनको देने के पीछे उद्देश्य यह है कि आप जिस भी को अपने लिए पसंद करें एक सौ बारह धारणाएं हमने पढ़ीं, उनमें से जो भी धारणाएं आपको रुचे आपके जेहन में हृदय में नाभि तक उतर जाए उस धारणा पर टिके रहने का महत्व उससे क्या प्राप्तव्य है और उससे होने वाले प्राप्त होने वाले आनंद उससे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य की जानकारी तो ये हमारे कुछ उपसवारात्मक श्लोक जो आज हम लेने जा रहे हैं उनको हम समझ लेते हैं कि पहला श्लोक जो लिखा हमने व्रजित प्राणो विषय जीव जो पिछली बार हमने एक तक पढ़े थे अब उसके आगे का चालू करते हैं कि व्रजित प्राणो विषय जीव इच्छा या कुटिलाकृति एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इच्छाया शब्द है इच्छाया शब्द का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्वचलित यानी वो अपनी ही इच्छा से बिना किसी बाहरी प्रेरणा के बिना किसी बाहरी दबाव के बिना किसी बाहरी सहारे के स्वेच्छा से कुटिलाकृति एक कुटिलाकृति शब्द है ये कुटिल आकृति करविनियर वे में एक आकृति होती है जो मुड़ यु यु की तरह मुड़ जाती है उसको कुटिलाकृति कहते हैं संस्कृत में जो एक दिशा में जाते जाते दूसरी दिशा में मुड़ जाती है वो कुटिलाकृति है तो व्रजेत प्राणों विशेष जीवन इच्छाया कुटिलाकृति प्राण है हमारे शरीर में जीव के शरीर में वो स्वेच्छा से अपनी ही स्वयं के नियंत्रण के द्वारा प्राण को कोई बाहर से नियंत्रित नहीं करता प्राण स्वनियंत्रित है और वो अपनी ही इच्छा से वक्र रूप में चलते रहते हैं कुटिला कृति है ना इस प्रकार के आकार में चलते रहते यू के आकार में चलते रहते दीर्घात्मा सा महादेवी पर क्षेत्रम परापरा। अब इसमें फिर एक एक शब्द बहुत गहरे मतलब वाला है दीर्घात्मा इसको समझने के पहले हम ये समझ लें कि हमारे शरीर में जो विश्व शक्ति है अगर हम शिव हैं जैसे हम जिस भी धारणा का अनुसरण करें उसके बाद में हमारे हृदय में शिवत्वता जो पहले से थी वो जागृत हो जाती है। शिवत्वता बाहर से तो नहीं आती वो तो हमारा मूल स्वरूप है वो आवरत थी वो हमारे लिए अनावरत हो जाती है और हमें शिवत्वता का बोध हो जाता है तो वो शिवत्वता अगर है तो फिर हमारी विश्व शक्ति भी हमारे भीतर ही होती क्योंकि शिव से शक्ति अलग तो रह नहीं सकती शिव और शक्ति एक साथ ही रहती कभी भी दोनों भिन्न भिन्न नहीं रह सकते। हम कहें कि पहलवान तो वहां है उसकी शक्ति यहां ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहां है बलशाली बल उसका वहीं पर है तो दीर्घात्मा वो स्थिति है जब कुंडलिनी जागृत हो जाती दीर्घ हो जाती अन्यथा कुंडली सुषुप्त आत्मा होती कुंडलिनी के रूप में विश्व शक्ति जगत जननी स्वातंत्र शक्ति मां जो संसार की जननी है विश्व की शक्ति है वो हमारे शरीर में कुंडलिनी के रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हम उसको नहीं जानते वो कुंडलिनी भी स्वयं को नहीं जानती क्योंकि सुषुप्त है कोई भी सोया हुआ व्यक्ति भी कोई अपने आप को नहीं जानता तो वो सुषुप्त अवस्था में जिन अंतरदृष्टि योगियों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि वो सुषुप्तावस्था में एक सोए हुए सर्प की तरह होती जो साढ़े तीन कुंडली लगा बैठी तीन चक्र उसके बाद में आधा चक्र और साढ़े तीन चक्रों में हमारे मूलाधार में बैठिए जहां पर हम बैठते हैं जैसे आप हम बैठे अभी तो जिस जगह हम बैठे हैं जहां हमारे शरीर का वजन जा रहा है वहां पर वो मूलाधार में हमारे शरीर के आधार पर वो साढ़े तीन कुंडली लगाकर बैठी हुई और सुषुप्तावस्था में और जब तक ये यह सुषुप्तावस्था में है हमको संसार में भिन्नता का ज्ञान दिखाई देगा हमको संसार में अपने पराये अच्छे बुरे दिखेंगे कुछ से मोह हो जाएगा कुछ से घृणा हो जाएगी कुछ करने की इच्छा होगी कुछ न होगी तब तक हमारे ज्ञान के पट ठीक से खुल नहीं पाते जब तक ये कुंडली सुषुप्तावस्था में तो कुंडली कुंडलिनी जब सुषुप्तावस्था में होती है तो उसको हम अपर बोलते हैं सुषुप्त कुंडली होती अपर कुंडली अपर इन्हें जो पर नहीं है जो अल्टीमेट नहीं जो अंतिम उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें नहीं है इसलिए वो अपर है अपर का मतलब होता है सर्वोच्च से नीचे और जब वो कुंडलिनी सतत ध्यान करने से जागृत होती है उसको जागृत करने के तय कई तरीके हैं हट पूर्वक जागृत की जा सकती है प्रेम पूर्वक जागृत की जा सकती है आराधना से प्रार्थना से जागृत की जा सकती है और योगी यहां पर जो काश्मीर शैव से पता है उसको ध्यानपूर्वक जागृत करते उस पर ध्यान करते हैं और उस, उस शक्ति का ध्यान करने से उसको जागृत करते हैं और इसी ध्यान को काश्मीर शेव दर्शन में तीर्थ बोलते हैं काश्मीर शिव दर्शन का एक ही तीर्थ है वो न कहीं किसी शहर में है न किसी देश में है न किसी नदी के किनारे है वरन वो तीर्थ आपके अपने भीतर है और वहीं की यात्रा करना सबसे बड़ा तीर्थ है उसको परक्षेत्र कहते हैं यानी जो क्षेत्र का मतलब होता है तीर्थ वो परक्षेत्र है यानी सबसे बड़ा तीर्थ है जहां पर कुंडलिनी विराजित है आप सतत जब उसका ध्यान करते हैं तो वो कुंडलिनी दीर्घात्मा हो जाती है दीर्घात्मा सा महादेवी पर क्षेत्र परापरा इस कुंडलिन को परापरा कहते परापरा का परा क्यों कहते हैं कि पर भी है और अपर भी है एक तरफ और शिव से जुड़ी है शिव अभिन्न हम जानते हैं कि शिव और शक्ति दोनों में भेद नहीं है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि संसार में और शक्ति में भेद नहीं संसार का एक एक कण सिर्फ ऊर्जा है ऊर्जा के सब कुछ नहीं भौतिक शास्त्र भी बोलता है यहां तक कहता है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम का शब्द हटा देना चाहिए पदार्थ कुछ नहीं है, वह तो सब तो शक्ति के संगणन है कंसनट्रेटेड एनर्जी है और इस एनर्जी को आप वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आप आज पदार्थ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जैसे आइंस्टीन ने एक दिया था स्क्वायर यह पदार्थ है जो पदार्थ दिखाई दे रहा है इसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है यानी मूलतः जो पदार्थ दिखाई दे रहा है वो पदार्थ नहीं शक्ति है तो फिर हमारी बात पर आ जाए कि जब संसार शक्ति है और शिव और शक्ति अभिन्न है तो दोनों के बीच का भिन्नता की दृष्टि में हमारी दृष्टि की बात कर रहे हैं अभिन्नता की दृष्टि की बात तो फिर सब समाप्त तो हो जाएगा प्रलय हो जाएगा सब कुछ एक हो जाएगा लेकिन आज हमको जब संसार दिखाई दे रहा है और हम शिव को कुछ और अलग समझ रहे हैं तो दोनों के बीच में चाहे वो कितनी भी दूरी आ जाए जोड़ तो है क्यों कि जब वो संसार शिव ने ही बनाया है और बनाया नहीं है अपने आप को संसार में परिवर्तित करा है तो फिर दोनों में एक जोड़ तो होना ही चाहिए क्योंकि उससे अलग तो हो ही नहीं सकता जब अपने आप को शिव ने संसार के रूप में परिवर्तित करा है तो संसार और शिव के बीच में एक ब्रिज एक जोड़ जरूरी है और वो जोड़ है शक्ति एक तरफ वो शिव से जुड़ी है दूसरी तरफ संसार से जुड़ी है और शिव और संसार दोनों को एक साथ संभाले हुए और शक्ति ही संसार के रूप में प्रकट है और वही शिव से जुड़ी है इसलिए जब वो शिव से जुड़ी है तो परा है संसार से जुड़ी है तो अपरा है और चूंकि वह दोनों तरफ है परा भी है और अपरा भी है इसलिए उसको हम परापरा परा बोलते हैं उसके संधि विच्छेद के रूप में प्रकट भी है इसलिए वो अपर भी है इसलिए वो पर भी है और अपर भी है इसलिए यहां पर शब्द में शिव शक्ति सायुज का आनंद छिपा हुआ है शिव और शक्ति का सायुज है उसी का आनंद इस शब्द में छिपा हुआ है शक्ति का हम यहां पर जानते हैं कि जो सौवित है शिव ने जब संसार को बनाया या सर्वोच्च चेतना ने संसार को बनाया तो सबसे पहले प्राण बना इसलिए कल्लट नाम के एक ऋषि थे उन्होंने के फार्मूला दिया था वो कहते हैं प्रात संवित प्राणे परिणता प्राक यानी सबसे पहले आदिकाल में संवित या सर्वोच्च चेतना या शिव प्राणय परिणता यानी प्राण में परिवर्तित हुए सबसे पहले परशिव प्राण में परिवर्तित हुए यानी जब संसार बना तो सबसे पहले बना प्राण तो प्राक सम्मित प्राण परिणता तो प्राण का मतलब होता है इस शरीर में या हर वस्तु में जो उसका एग्जिस्टेंस है अस्तित्व है वो उसका प्राण है मेरे शरीर में एक प्राण है जो मुझे सतत जीवन देता है जब तक वो है तब तक मैं जीवित हूं और इसका प्रमाण क्या है इसका प्रमाण है वो प्राण की उपस्थिति जो सतत एक वक्र गति करती है। सांस अंदर जाता है सांस बाहर आता है सांस अंदर जाता है सांस बाहर जाता है ये गति यू शेप में होती है। जब सांस भीतर जाता है तो हमारे नाक से बारह अंगूल भीतर तक जाता है इसको अंतरद्वादशांत कहते हैं भीतर हमारा सांस अंतरद्वादशांत तक जाता है और बाहर जो हमारा सांस बाह्य द्वादशांत तक जाता है इस जगह जो हमारा हृदय e के सामने और यहां से सांस उठता है नाक के जरिए वक्र गति करते हुए आंतरद्वादशांत पर चला जाता है जब वो भीतर जाता है तो उसको अपान कहा जाता है जब वो बाहर आता है तो उसको प्राण कहा जाता है तो प्राण और अपान की जो गति है वो सतत हर जीव में चलती है और जब वो भीतर जाती है और बाहर आती है ये क्रिया निरंतर पूरे जीवन चलती है और ये क्रिया जब चलती है तो एक ध्वनि होती जब श्वास भीतर जाती है तो हा की ध्वनि करती जब आप बिल्कुल शांत वातावरण में होंगे स्वयं की श्वास भी सुनाई देगी किसी में बैठने वाले के श्वास भी आपको सुनाई देगी। वह भीतर जाते वक्त ह की ध्वनि करती जब बाहर निकलती है तो स की ध्वनि करती और यह एक मंत्र बन जाता है हंस यह हंस मंत्र कहलाता है यह प्राण का मंत्र है ये मां पार्वती का मंत्र है ये मां का मंत्र है सर्वोच्च चेतना का मंत्र है जो ये अपनी उपस्थिति सतत बतलाती है कि मैं यहां हूं जब ये योगी इस मंत्र पर ध्यान करता है हंस मंत्र पर ध्यान करता है तब धीमे धीमे उसकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है और जब वो पूर्ण जागृत हो जाती है तो उसको होता है, जागृत कुंडली और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है संसार प्रलय हो जाता है प्रलय का मतलब होता है कि संसार में जो भिन्नता है वह लय हो जाती है पूरा का मतलब होता महान लय का मतलब होता विलीन हो जाना एक तो छोटा विलीन हो जाना होता है जैसे शक्कर पानी में घुल गई ये छोटा लय है एक नदी समुद्र में चली गई ये भी एक छोटा लय है लेकिन महान लय जिसमें पूरा संसार शिव में चला गया संसार में मेरे को कुर्सी टेबल तुम मैं ये जमीन मेरे विचार मेरा मन सब कुछ शिव ही दिखाई देने लगता है हर तरफ भीतर झाकू तो शिव बाहर देखूं तो शिव हर तरफ जब शिव ही शिव दिखाई देता है तो उसको प्रलय बोलते हैं जबकि चारों तरफ शिव का सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता वही शिव की तीसरी नेत्र है और उसी को कुंडली में जागरण बोलते हैं हमारे शरीर में जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो हमको पूरा संसार शिव ही शिव दिखाई देता है होता है जब जिसको होता है उसको कभी एकाएक चक्करा के गिर जाता है कभी एकाएक वो पागलो जैसी हरकत करने लगता है कभी कभी एकाएक वो अजीब सा व्यवहार करने लगता है क्योंकि उस समय उसका आनंद उससे संभाले भी नहीं संभलता उसका आनंद का अतिरेक चूंकि आनंद शक्ति अवतरित हो जाती है उसके शरीर में हमको एक छोटे छोटे आनंदों का अनुभव है भोजन करने का आनंद खूब प्यास लगी तो पानी पीने का आनंद और हमारे शारीरिक आनंद इन सब आनंदों का अनुभव है लेकिन बताते कि यह आनंद तो उन सब आनंदों से हजारों गुना ज्यादा है बल्कि कोटि गुना गुना ज्यादा है तो इतना बड़ा आनंद हमारे में सहने की क्षमता ही नहीं हो पाती इसलिए वो हम अजीब भरकत कर लगते कोई चक्कर खा के गिर जाते हैं कभी हम मुस्कुराने लगते कभी हंसने लगते हैं पागलों की तरह, लेकिन ये एक वो स्थिति है जिस स्थिति के लिए योगी सतत साधना करता है उसकी कुंडली जैसे ही जागृत होती है संसार का प्रलय हो जाता है तो चारों तरफ बस शिव के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई उसको सत, संसार का सत्य दिख जाता है अपनी इन आंखों से दिख जाता है संसार का सत्य दिख जाता है और संसार का सत्य जब दिखता है वही तीसरी आंख है वही प्रलय है और वही तांडव है तांडव क्यों कहते हैं क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है अब ना मेरा कोई अपना रह गया अब ना कोई पराया रह गया न कोई दूर रह गया ना कोई पास रह गया ना कोई दुष्ट रह गया ना कोई सज्जन रह गया अब तो मुझे शिव ही शिव दिखता है इसलिए वो नृत्य करने लगता है वही तांडव है तो ये बड़ा सुंदर अभिव्यक्ति है उस स्थिति की कि वृजित प्राणो विशेष जीवो इच्छया कुटिलाकृति और अपनी ही इच्छा से कुटिलाकृति में यानी करविली वे में शक्ति को ह बोलते हैं इसका शक्ति का बीज मंत्र है ह और ये ह हे शारदा लिपि में इस तरह लिखा जाता है ये सामने लिख के रखा है जो इसमें आप देखो दो कर्म हैं एक है अपान एक है प्राण और ये प्राण और अपान मिलके प्राण शक्ति बनती है एक है प्राण जो शरीर से बाहर जाता है एक अपान और के अंदर श्वास प्रवेश करती है ये दोनों हिस्से मिलकर प्राण शक्ति बनती है तो प्राण शक्ति को हम शारद में इस तरीके से लिखते हैं जो प्राण और अपान दोनों से मिलकर है अगर प्राण बाहर गया और अपान अंदर नहीं आया तो प्राण बाहर रह जाएंगे प्राण छूट जाएंगे प्राण बाहर निकला लेकिन अपान अंदर नहीं आया तो प्राण बाहर ही रह गया जीव की मृत्यु हो जाएगी इसलिए प्राण और अपान दोनों जब तक चलते रहते हैं यह संसार का हमारा यात्रा क्रम जारी रहता है जैसे ही ये प्राण अपान का क्रम टूटता है हमारे संसार की यात्रा थम जाती है कि बस अब वापस आ जाओ तुम्हारा काम हो गया अब तुमने क्या किया अब हिसाब लगा लो तुमने क्या किया क्योंकि ये क्षण कभी भी आ सकता है और वो हिसाब किताब वहीं पर रुक जाएगा किसी भी क्षण जैसे आग हम के लिखे जा रहे हैं तीन घंटे होते एग्जामिनर ने काफी हाथ में उठा ली बस हो गया तुम्हारा काम जितना लिख दिया ठीक नहीं लिखा तो भी ठीक अब तुम्हारा आकलन होगा कि तुमने क्या किया वही स्थिति प्राण अपान के समाप्त होने की स्थिति में आती है और वो कब आती हमको पता नहीं इसलिए हमको सतत जागरूक और तैयार रहना जरूरी है पता नहीं किस समय क्षण आ गया अस्तम अनुचरण तिष्ठन महानंद महेश्वर महे तया दिव्या समाविष्ट परम भैरव मापनु इस तरह जब हम इस पर सतत ध्यान करते हैं इस कुंडलिनी पर सतत ध्यान करते हैं इस जप पर सतत ध्यान करते हैं तब महेश्वर का शिव का महाआनंद हमारे में अवतरित हो जाता है तया दिव्या समाविष्ट परम भैरव मापनुयात आपनों याद का मतलब होता है प्राप्त हो जाता है क्या प्राप्त हो जाता है भैरव कैसे प्राप्त हो जाता है देवी से समाविष्ट होने से समाविष्ट दिव्य देवी में समावेश हो गया हमारा जब हम तीर्थ गए कौन से तीर्थ गए कुंडली वाले तीर्थ गए और उस तीर्थ में जब हम स्नान करने बैठे यानी शक्ति में स्नान करने बैठे हम उस कुंडली में कुंडलिनी तक पहुंचे उससे स्नान करने बैठे वही हमारा परम स्नान है जब उससे स्नान करने बैठे उसमें समाविष्ट हो गए और हमको लगा बस अब हमको इससे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है संसार से हो गया जितना संसार में हमको जो कुछ करना था तो उस समय परम भैरव मापनो यार तब हमको पर भैरव प्राप्त हो जाते हैं पर भैैरव स्वरूप प्राप्त हो जाता है क्योंकि शिव में जैसे ही हम शक्ति में समाविष्ट होते हैं शिव तो वो है ही शिव से जुड़ी है ही शक्ति सकारेण बहिर्याति ह कारण विषेद पुनः वो बाहर जाती है स की आवाज करती सकारण बहिर्याति जब बाहर जाती स की आवाज करती है हकारण कारण पुनः जब पुनः वापस लौटती है तो ह की आवाज होती है ह कारण पुनः हंस हंसे तेमुन मंत्र जीवो जपते नित्यश ये हंस मंत्र जीव जब तक जीता है सत जबता है हम उसकी तरफ से आंख मूंद लेते हैं इसलिए संसार की तरफ हमारी नजर है अंदर हमारी नजर नहीं है योगी की नज़र अंदर होती है संसार की तरफ भले आंखें खुली हो उसकी नजर अंदर है। नजर और देखना टू लुक और टू सी दोनों अलग अलग चीजें देखते हैं आंखें लेकिन नजर कहीं और हो सकती है मैं आपकी तरफ देख रहा हूं मेरी नजर इधर हो सकती है मेरी नजर भीतर भी हो सकती है मैं आपकी बात सुन रहा हूं मेरा ध्यान कहीं और भी हो सकता है दोनों बातें हियरिंग और लिस्निंग दोनों अलग अलग चीजें सीइंग एंड लुकिंग दोनों अलग अलग चीजें मैं देखता कहां हूं और देख क्या रहा हूं दोनों अलग अलग बातें मेरी आंखें बाहर खुली हो सकती है लेकिन मैं सतत मेरी निगाह अपने अस्तित्व के केंद्र में जहां पर कि मेरा अस्तित्व आज बैठा है मेरे अपने इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कहां बैठा है मेरे ध्यान वहां है क्योंकि उसके उपस्थिति का जो कोई वास्तविक एविडेंस यानी उसका जो सबूत है वो है हंस मंत्र जो वो सतत हंस मंत्र पर हम जब ध्यान देते हैं तो मंत्र एक दिन जागरण हो जाता है जागृत हो जाता है कुंडलिनी खुलने लगती है दीर्घ आकार की होने लगती है संसार पर जैसे बर्फ पिघलने लगती है संसार पिघलने लगता है शानी दीवारों सहसायाण विंशति जपा दिव्या समुद्दिष्ट सुलभो दुर्लभो चढ़ते तो हैं कि अब कितनी बार हम जपते हैं दीवा रात्रो या अहोरात्र जिसको हम चौबीस घंटा बोलते हैं ज्योतिष में उसको अहोरात्रि बोलते हैं। तो उस अहोरात्र में हम 21600 बार ये मंत्र सतत जपते हैं हमारा जो वास्तविक स्वरूप है मंत्र जपता है जब हम अपने आप को उस स्वरूप में डुबो देते हैं तो फिर हम मंत्र जपने लगते हैं यही वास्तविक जाप और किसी मंत्र का जाप वास्तविक जाप नहीं है किसी और मंत्र का जाप कुछ हद तक हमारा ये फायदा करता है कि हमारा एकाग्रता पैदा करता है हमारे भीतर उसको उतरने में अंतर यात्रा में सहायता करता है लेकिन हमारी वास्तविक जाप तब है जब हम इस सोहम मंत्र के साथ एक जुट हो जाता तब हम ही ये मंत्र जपने लगते हैं जब हम ही मां से एक हो जाते हैं तो फिर हम ही मंत्र जपने लगते हैं और इस मंत्र का क्या, क्या मंत्र होता है मैं वह हूं सो हम वो मैं हूं जो जप रहा हूं वो मैं हूं जो संसार का सत्य है वो मैं हूं जिसको मैं खोज रहा था वो मैं हूं जब ये बात सोहम में समझ में आने लगती है तो आदमी उत्साहित हो जाता है उसके अंदर का सब कुछ संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है और वो एक आनंद में मग्न हो जाता है और जब वो उस पर सतत ध्यान देता है तो फिर वो शिव की तरफ से बोलने लगता है शिवो हम, वो बोलता है हंस सोहम हंस सोहम हंस मैं वह हूं सोहम मैं शिव हूं सो अहम शिव मैं हूं जिसको तुम खोज रहे हो जिसकी तुम बात कर रहे हो जिसकी तुम आराधना कर रहे हो वो मैं हूं वो कहाँ से आती आवाज आपके मन से नहीं आती मस्तिष्क से नहीं आती अपने चित्र से नहीं आती आपके अहंकार से नहीं आती ये आपके अस्तित्व से आती इस बात का फर्क समझना क्योंकि जब कोई कहता है कि शिवो अहम तो हमको लगता भारी घमंडी आदमी है बोल रहा है कि मैं शिव हूँ हमको तो मंदिर में हम समझ रहे थे शिव है शिव तो भगवान जाने यानी ऊपर शिवलोक में है और ये घमंडी बोलता है कि मैं शिव हूं ये तब है घमंडी जब वो मन से बोलता है चित्र से बोलता है बुद्धि से बोलता है कि शिव वहां तो निश्चित रूप से वो मूर्ख है लेकिन जब ये आवाज अंदर से आती आती नहीं है तो आई रही थी पर वह अपने आप को उस स्तर पर ले जाता है नीचे उतारते उतारते अपने आप को उस स्तर पर ले जाता है तब वो बोलता है शिवो हम तब वो नहीं बोलता तब शिव ही बोलता है कि शिवो हम मैं शिव हूँ व्यक्ति नहीं बोलता शिवो हम शिवो हम वो अंदर जागृत कुंडली नहीं बोलती है शिवो हम मैं शिव हूँ यहाँ बैठा हूं तब उसके व्यक्ति के मुँह से अगर आवाज निकल जाए शिव हम या उसके मुँह से निकल जाए अनलहक तो हम उसकी गर्दन उड़ा देते हैं ये बोल रहा है कि मैं खुदा हूँ मंसूर नाम का एक योगी था जब ये सत्य है ऐतिहासिक सत्य जब उसने उपनिषदों का अध्ययन किया और उसके बाद में एक बार बोला अनलह यानी मैं खुदा हूँ जब उसने बोला मैं खुदा हूँ तो उसको पकड़ के लगे कि मौलियों के पास ये अपने आप को खुदा कहता है मुस्लिम धर्म के खिलाफ थी ये बात उसने बोला कि तुम क्षमा मांग लो क्षमा कैसे मांग कौन मांगे क्षमा उस वो तो वहां से आवाज आ रही थी उसके दिमाग से दिल से आवाज नहीं आ रही थी उसके चित्र से आवाज नहीं आ रही थी वो तो उसके अंदर से आवाज आ रही थी अनल कि मैं खुदा हूं उसके अंदर बैठा खुदा बोल रहा था कि मैं खुदा हूं लोगों को ये बात समझ में आना नहीं थी और आई भी नहीं क्योंकि खुदा ही जब बोले कि मैं खुदा हूँ तो तुम उसको कैसे बना कर सकते क्या तुम मानते ही नहीं कि खुदा बोल सकता है लेकिन लोगों ने नहीं माना उसको उन्हें वाला हम तुमको चौराहे पे गर्दन उड़ा देंगे अब बोलो तुम कौन हो आना मैं ही खुदा हूँ सब लोग हंसने लगे उसको चौराहे पे ले गए बांध दिया जंजीरों से तलवार सामने खड़ी बोले अंतिम मौका देते हैं तुमको बोल दो तुम कौन हो बोलते आना लग और करके लगा सब मोलू बोले एक मिनट रुको हम तो हंस रहे हैं तेरी बेवकूफी पे पर तू किस बात पर हूं मेरी बेवकूफी बेवकूफी दिख भी रहा है और तुम मेरी गर्दन उड़ा नहीं सकते क्योंकि मैं खुदा हूं इस शरीर की गर्दन उड़ा दो उड़ा दो यूं भी उड़ने वाली थोड़ी देर बाद बाकी मैं खुदा हूं आखिर उसकी गर्दन उड़ा दी लेकिन मरते मरते भी वही बोला क्या ना मैं खुदा हूं क्योंकि वो खुदा तो वो नहीं बोल रहा था उसका दिल दिमाग नहीं बोल रहा था उसका मन चित्त नहीं बोल रहा था उसका अहंकार नहीं बोल रहा था तो उसके अंदर से आवाज आ रही थी उसके अस्तित्व से आवाज आ रही थी कि मैं खुदा जब आप कोई अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच जाता है तो वहां से आवाज आती शिव अहम ब्रह्मासमी तत्व सर्व खलविदम ब्रह्म ये हमारे उपनिषद के महावाक्य अहम ब्रह्मष्मी वो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं तत्त्वमसि तुम भी ब्रह्म हो तुम मत भूल जाना कि तुम ब्रह्म हो तुम भी ब्रह्म हो तत्त्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है तो अहम ब्रह्माष्मी तत्व मसी और सर्व खलविदम ब्रह्म ये तीनों बातें ये बताती है कि सिवा ब्रह्म के और कुछ ही नहीं मैं ही भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो और ये सब कुछ ब्रह्म है लेकिन ये बात दिल दिमाग से अगर कही गई तो झूठ है वो अगर आपकी कुंडलिनी से जागृत होके आई है तो ये कब आएगी कुंडलिनी से जब आप तीर्थ करने गए आप आपकी कुंडलिनी तक तीरथ करने गए तो अगर आप खाली गंगा सागर चले गए बद्रीनाथ चले गए नाथ चले गए तो ये आवाज नहीं आनी यह आवाज तब आनी जब आप अंतर यात्रा करने गए आपने भीतरी तीरथ को पकड़ा तो यह आवाज आएगी अन्यथा नहीं आएगी तो ये तब आएगी जब आप भीतर तीरथ करने चले गए तो अशम अनुचरण तिष्ठन महानंदमहे द्वारा तया दिव्या समाविष्ट पर भैरव मापनु याग सकारेण बहती हक पुनः हंस हंसे तेम मंत्र जीवो जपते निश्चय यह जीवन भर जीव कोई सा भी जीव वो कुत्ता बिल्ली से लेके छिपकली हो कोई सा भी जीव हो हर जीव रेस्पायरेशन करता है चाहे वो मछली हो चाहे पेड़ हो वो हर जीव श्वास प्रश्वास की गति से बंधा है वो यही उसका प्राण है यही उसकी प्राण शक्ति है और षठ शता दीवारात्रो सहस्रण्यक विंशति जपा देव्या समुदिष्ट सुन बहुत दुर्लभ चले इक्कीस हजार आठ सौ बार यानी एक सेकंड एक जब में चार सेकंड लगते हैं हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं औसतन रूप से चार सेकंड का समय लगता है चार सेकंड का मतलब होता है कि हम अगर चौबीस घंटे का गणित लगाएं तो एक मिनट में पंद्रह बार एक घंटे में नौ सौ बार चौबीस घंटे में 21,000 600 बार तो इक्कीस बार हमारी श्वास प्रश्वास निकलती है और सोहम मंत्र चलता है जो उसके साथ जुड़ गया वो नींद में भी मंत्र चलता है जागरण में भी चलता है और मुंह से वो गाली दे रहा हो तो भी वो मंत्र चलता है झगड़ा कर रहा हो तो भी मंत्र चलता है कोई को सजा दे रहा हो तो भी मंत्र चलता है भीख मांग रहा हो तो भी मंत्र चलता है वो मंत्र किसी भी स्थिति में बंद नहीं होता बाहर कुछ भी करा करो और न उसको वो होता है कुछ भी करने का उसको कोई फल नहीं मिलता अच्छा करा तो अच्छा फल नहीं मिलेगा बुरा करा तो बुरा फल नहीं मिलेगा शिव को करने का कैसा फल जब शिव कुछ करता है तो उसको कौन सजा दे सकता है जब वो शिव के स्तर पर पहुंच जाता है नाभि के स्तर पर पहुंच जाता है उसकी कुंडली जागृत हो जाती है वह स्वयं शिव हो जाता है और तब वो बोलता है शिवोहम अनल या अहम ब्रह्मासमी सर्वखलिदम्बरम तत्व में <coughs> <coughs> इतने के कथितम देवी परमाृतम उत्तम हे देवी मैंने ये अमृत तुल्य बात तुमको कह दी कथितम देवी ये मैंने तुमको कह दिया क्या कहा परमामृतम उत्तम यानी अमृत में भी जो सर्वोत्तम अमृत है वो मैंने तुमको दे दिया यानी इस अमृत से तुम शिव बन सकते यही अमरता है अमृत वो है जो हम अपने आप को शिव के स्तर तक ले जाएं अन्यथा इस शरीर को अमर बनाना एक मूर्ख जैसी कल्पना है और इससे ज्यादा भयानक और कोई कल्पना भी नहीं होती जैसी अश्वत्थामा के बारे में हमको लगता कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है अगर वो है तो सिवा सजा के क्या पा रहा है बता उसका घाव है जो मणि निकालने से हुआ था वो घाव भी न कभी सुधरेगा और न कभी उसको तब तक बहुत आएगी जब तक ये संसार चल रहा है इससे ज्यादा भयानक कल्पना क्या हो सकती है कि जब तक संसार चल रहा है आपको ये शरीर और शरीर के कष्ट भुगतना ही है तो अमरता से ज्यादा भयानक कोई कल्पना नहीं लेकिन कब जब इस शरीर से अहंता है इस शरीर को मेरे को अमर करना है तो ये खतरनाक कल्पना है डरावनी कल्पना है सोच के रोके खड़े हो जाते हैं क्योंकि मृत्यु से ज्यादा बड़ा सखा कोई नहीं है संसार में जन्म के बाद अगर कोई संसार में सबसे बड़ा अपना कोई है तो वह है उससे बड़ी कोई अपनी मित्र सखी सहेली कोई नहीं मृत्यु ही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक है जो इस महान कष्ट से उभार लेती बुढ़ापे से कष्ट से किसी भी जेल में डाल दो तो, मृत्यु उसको जेल से छुड़ा के ले जाएगी इसलिए मृत्यु से बड़ी कोई सखा नहीं आपकी इसलिए यहां पर तो अमृत की बात करिए लेकिन वह अमृत जो जीते जी आपको अमर कर दे जीते जी आपको कहलवा दे कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवो ये अंदर से तब आ पाएगा जब इस शरीर से हमारी अहंता समाप्त हो जाएगी हमारे कुंडलिनी जागृत हो जाएगा और सब कुछ शिवमय दिखाई देने लग जाएगा तो कथितम देवी परमामृत उत्तम या ना मैंने आपको उत्तम अमृत दे दिया है देवी इतच नए कश्यप प्रकाशम तू कदाच अब इतना हर किसी को यानी किसी एरे गो को किसी एरे गेरे को हर किसी को न देना है यह किसी भी हालत में इत इच नहीं हो कश्यापी प्रकाशम तू कदाचित किसी एरे गेरे के सामने प्रकाशित मत कर देना इस बात को ये जो अमृत है अगर आपके पास कोई दौलत है तो आप उसको ऐसे तो नहीं लुटाओगे कि कोई गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए यह भी एक अमृत का कलश है यह कहीं असुरों के हाथ में नहीं पड़ जाए जैसे कि समुद्र मंथन के समय हुआ था आखिर राहु के गले में अटक ही गया वो गले में पोछते पोछते गर्दन काट दी तो गर्दन तो अमर हो ही उसकी तो कहीं ऐसा ना हो कि यह अमृत कलश जो मैंने तुम्हें दिया है कि हे देवी ये कहीं गलत हाथों में मत दे देना किसी औरों के हाथों में मत दे देना परशिष्य किसी और परंपरा में आस्था रखने वाला हो उसको मत देना क्यों आप बोलोगे इससे क्या ये तो पराई का भेद हो गया नहीं भेद नहीं हुआ जो और किसी का शिष्य है वो किसी और रास्ते से उस अमृत को पाएगा जैसे आप काश्मीर दर्शन में भरोसा रख के आए यहां पर कि अपन इस विधि से बात करें कोई अगर समुद्र के अपने नाव डालता और समुद्र में जाना चाहता है तो दस थस नदियां दसों समुद्र में जा रही तो दसों में एक साथ तो नाव नहीं डाल सकता अपने नाव को किसी एक समुद्र में डाल सकता है किसी भी घाट से डाले एक समुद्र में डाल सकता है वाराणसी में चला जाए हरिद्वार में चला जाए गंगा जी में कलकत्ता में चला जाए तो समुद्र में जा सकता है लेकिन अगर वो सोचेंगे नर्मदा जी में जाऊंगा मैं तो गंगा जी में भी जाऊंगा तो क्या ऐसा संभव है ऐसा संभव नहीं है इसलिए पर शिष्य जो दूसरे की दूसरे की नदी में नाव है वहां पे जाके अपनी बातें चिल्लाने मत बैठ जा रहा तुमने क्योंकि उसको भी अमृत मिलेगा लेकिन उसको अपने विधि से मिलेगा क्योंकि आप, आप बोलने जाओगे तो उसके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा कि अरे यार वो नाव ज्यादा अच्छी वो नदी अच्छी कि ये अच्छी वो वो नाव छोड़ के इधर आने की कोशिश करेगा दुविधा वाले इंसान को दुविधाग्रस्त मन को कभी भी परम लाभ नहीं परमेश्वर का लाभ जो होता जब तक रधे में शंका है कि मुझे इस रास्ते से अमृत मिल जाएगा तब तक उसको अमृत नहीं मिलेगा। शंकाओं का निवारण आत्यंतिक निवारण जरूरी है उसकी जड़ से उखड़ जाना चाहिए शंका तब ही जाके वास्तविक लाभ होता है इसलिए वो कहते हैं पर शिष्य को मत दो खल खल को मत दो खल है दुष्ट व्यक्ति को मत दो ये जो आपको लगता है कि दुष्ट है इसमें कुतारकी भी आते हैं जो कुतर्क करते हैं क्योंकि कुतर्क व्यक्ति के साथ में तर्क करने से कोई फायदा नहीं वास्तव में जो जिज्ञासु हो आपकी बात को समझ के उससे फायदा लेना चाहेगा उसके बात को समझकर उसका अनुसरण करना चाहेगा उसकी बात को समझकर वो अपने आप को तोलेगा कि मैं कहां खड़ा हूं मुझे मेरा क्या कर्तव्य है उसकी बुद्धि जागृत होगी उसका पुरुषार्थ जागृत होगा उसका जीवन सफल होगा लेकिन अगर वो जिज्ञासु नहीं है और कुतर्की है तो आपको तर्क कर करके आपकी आस्था को मिला देगा वो इसलिए कभी भी परशिष्य को मत दो खल को मत दो दुष्ट को मत दो क्रूर व्यक्ति को मत दो जिसके हृदय में मोहब्बत नहीं है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको यह विद्या मत दो अभक्त गुरुपादय जिसके गुरु में भक्ति नहीं है जिसके गुरु में श्रद्धा ही नहीं है गुरु पर विश्वास ही नहीं है उसको कभी मत दो उसको अपने गुरु में अगर विश्वास नहीं है तो उसको कभी मत दो निर्विकल्प मती नाम अब ये किसको देना चाहिए ये ज्ञान किसको देना चाहिए आज हम भी बैठे हमको भी बात जानकारी मिली हम चलो अपने लिए करें लेकिन हमको मन में आएगा चलो कुछ और को भी साथ ले चले अगर बहुत अच्छा रस्ता है तो, तो किसको दे हम ये बात किसको बताए हर ऐरे गेरे को तो नहीं बताएंगे क्रूर को नहीं बताएंगे दुष्ट को नहीं बताएंगे जो किसी और विधि से जाना चाहते हैं उनको भी हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं बताएंगे कि भैया हम हमारे रास्ते अच्छे तुम तुम्हारे अच्छे तुम भी बहुत बढ़िया लेकिन हम किसको बताएं ये बात अगर हमारे मन में बहुत अच्छी होती अच्छी बात है तो हम हमेशा शेयर करना चाहते हैं मन में जब ऐसा होता है कि यार बहुत ही आनंद है तो कभी ऐसा नहीं होता कि खूब आनंद की बात और हम किसी से कहना चाहें हम आनंद की बात हमेशा शेयर करना क्योंकि किसी से बांटने से आनंद डबल हो जाता है तो हम किसको बताएं निर्विकल्प मती नाम जिसकी स्थिर चित्तता है जैसे आपको मिला एक दोस्त भले वो किसी का शिष्य नहीं है कहीं भी वो नहीं जाता आता लेकिन वो मन का साफ है क्रूर नहीं है जो दुष्ट नहीं है कुतर की नहीं है साधारण व्यक्ति भले उसका इंटेलिजेंस कम है भले कम समझता है चाहे वो खेती करता है मजदूर लेकिन अगर वो एक सहज सामान्य व्यक्ति है जो कुतर की नहीं है दुष्ट नहीं है किसी और विधि का पालन करने वाला नहीं है एक साधारण व्यक्ति है लेकिन वो डावाडोल चित्त वाला नहीं है कभी दक्षिण कभी उत्तर कभी बोलता है कि ऐसा नहीं कभी बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग बुद्धि शांत है निर्विकल्प शब्द के दो मतलब होते हैं एक होता है निर्विकल्प एने जिसके मन से विचार शांत हो गए और विचार के शांत होते से मन मर गया क्योंकि मन का अस्तित्व ही विचार से है जब विचार नहीं होते तो मन होता ही नहीं तो जिसके मन से विचार मर गए और जो निर्विकल्प हो गया तो वो तो पार पहुंच गया उसको तो फिर किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है इसलिए यहां पर दूसरा मतलब है निर्विकल्प का मतलब होता है जिसकी बुद्धि दृढ़ है क्योंकि अगर वो मतलब निकालते हैं तो फिर यहां पर किसी शिक्षा की जिसको निर्विकल्प हो गया वो तो योगी हो गया उसके लिए किसी भी किस्म की शिक्षा की या जानकारी की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर हम किसको देने की बात कर रहे हैं देना उसको ही पड़ेगा जिसको जरूरत है तो योगी को तो जरूरत ही नहीं जो पूरा निर्विकल्प हो गया उसको जरूरत ही नहीं है हम तो उसको देंगे जिसको जरूरत है तो यहां पर निर्विकल्प का मतलब होता है कि जिसकी दृढ़ बुद्धि है जो स्थिर बुद्धि से सोच सकता है चाहे वो कम सोचता है कम समझता है लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर डावाडोल नहीं होती किसी ने कह दिया चलो वहां चलाए तो वहां चला करके रुक तो जाए तो रुक गए तो होना चाहिए दृढ़ता से उस दृढ़ बुद्धि के व्यक्ति को बोले मतना उन्नताम और भक्ता नाम गुरुवर्ग से दातव्य निर्विशंकया तो जिसकी बुद्धि दृढ़ है उन्नत है जो सही और गलत का फर्क कर सकती है वो भक्तानाम गुरुवर्गस जिसको जो ये गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है इस ज्ञान में भक्ति है या विश्वास है तो भक्तानाम गुरुवर्गस्य दातव्य निर्विषम क्या ऐसे व्यक्ति को आप बिना शंका के ज्ञान दो आपके हाथ में अगर ये कलश है तो ये अमृत बांटने से कम नहीं हो जाएगा ये बांटने से कम नहीं हो जाएगा लेकिन हमको सोच समझ के देना है सिर्फ उन लोगों को जो इसका सदुपयोग करें कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे नहीं तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि खाली भाषणबाजी करना बैठ जाए इससे कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया मैं सब समझ गया ज्ञान को तो वो व्यक्ति सबका कल्याण करने की स्थिति में नहीं होता वो खुद का भी नहीं कर पाता ऐसे तो व्यक्ति को देने के बजाय जो गुरु का भक्त है जिसकी स्थिर मति है जिसका उन्नत मन है ऐसे व्यक्ति को देने से जो डावा डोल नहीं है क्षण में तोला क्षण में माशा नहीं होता ऐसे स्थिर चित्त व्यक्ति को यह ज्ञान बिना शंका के देना चाहिए तो ग्रामो राज्यम पुरम देश है गांव राज्य शहर देश पुत्र दार कुटुंबकम नहीं? चाहे गांव छोड़ना पड़ जाए देश छोड़ना पड़ जाए परिवार छोड़ना पड़ जाए पुत्र पुत्रियों से बिछो हो जाए इस कीमत पर भी अगर यह ज्ञान संभलता हो तो इसको संभालना चाहिए तो सर्व में तक परित्यज्य इन सबका त्याग करने की जरूरत पड़ जाए कभी कि भाई या तो ज्ञान ले लो या फिर इनको संभाल लो अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो सर्व में तक परित्यज्य क्षण है कि हे मृगनैनी देवी पार्वती को कह रहे हैं शिवजी कि हे मृगनैनी अगर ये सब करना पड़ जाए इन सबको छोड़ना पड़ जाए और तभी हम इस ज्ञान को पकड़ सकें तो फिर ये भी बुरा सौदा नहीं है इन, क्यों उसका अंतिम लाइन में वो भी उस बता रहे हैं क्यों बुरा सौदा नहीं है किमें भी देवी स्थिरम परमिद धनम आप कहते हैं कि इनको मान लो पकड़ भी लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे धन को पकड़ लोगे गांव को पकड़ लोगे गांव को पकड़ लोगे तो नर्मदा किनारे छोड़े आएंगे आखिर में जाके इस गांव में रहने नहीं देंगे तुम्हारे को किसी की भी स्त्री या तो तुमको छोड़े आएगी या तुम छोड़े आओगे उसको पुत्र हो वो भी छोड़े आएगा आपको वो कहते हैं ये अस्थिर है कि वे भी अस्थिर है स्थिर परम इधर इधर धनम यानी ये जो धन है जो मैं तुमको दे रहा हूं ये तो स्थिर है अंतिम है इसी का नाम परमार्थ है परम अर्थ यानी जो धन कभी क्षय न हो वो परमार्थ है जो अंतिम धन बाकी सारे धन क्षय हो जाते खत्म हो जाएंगे तो उनको पकड़ने से अस्थिर चीजों को पकड़ने से उस स्थिर चीज को क्यों नहीं पकड़े जो कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि यू भी वो तो छूट नहीं है तुम छोड़ो तो ठीक नहीं तो वो तुमको छोड़े आएंगे छूटना तो है ही तो उन सब की कीमत पर भी अगर ये तो अमृत का कलश आपके हाथ में पकड़ने में आता है तो इनको छोड़ने में भी बुरा ही नहीं है सौदा बुरा नहीं है तो इस तरह से शिवजी बताते हैं कि ये जो आपके भीतर कुंडलिनी है वो आपका वास्तविक अस्तित्व है क्योंकि आप शिव हो आप ब्रह्म हो और वही आपका वास्तविक परिचय है और आप जब उस अपने वास्तविक परिचय पर टिकते हो उस परिचय की यात्रा करते हो तो वही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है जब उसमें उस स्नान करते हो तुम्हारा वास्तविक स्नान है और जब उसमें स्नान करते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप में नहा लेते हो वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते तब आपके शरीर से चाहे आभा निकले चाहे आपके शरीर से प्रभा निकले वो एक ही बात बोलेगी शिवा इस तरह से आज का हमारा ये कदम समाप्त होता है और इसके बाद अगली थोड़ी सी बात और कहनी है इसके आगे शिव जी को और उसके बाद में शिव के साथ में शक्ति समाविष्ट हो जाती है शक्ति जो बाहर आके आपसे प्रश्न पूछ रही थी वो शिव से आलिंगनबद्ध हो जाती है और वो उसमें शिव में समाहित हो जाते हैं तो अगली बार हम वो अंतिम बात को समझने का प्रयास कर लेंगे तो आज इतना ही